महाभारत शांति पर्व चतुर्नविक द्विशतमोध्याय पराशर गीता ब्राह्मण और शूद्र की जीविका निंदनी कर्मों के त्याग की, की आज्ञा मनुष्यों में भाव की उत्पत्ति और भगवान शिव के द्वारा उसका निवारण तथा तो स्वधर्म के अनुसार कर्तव्य पालन का आदेश पराशरो प्रतिग्रहाप्रे क्षत्रियुद्ध निर्जिता वैसे न्याय आर्जिताया महाफलाजी कहते हैं राजन ब्राह्मण के यहाँ प्रतिग्रह से मिला हुआ क्षत्रिय के घर युद्ध से जीत कर लाया हुआ वैसे के पास न्याय पूर्वक अर्थात खेती आदि से कमाया हुआ और शुद्र के यहाँ सेवा से प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी धन हो तो उसकी बड़ी प्रसन्नता होती है तथा धर्म के कार्य में उसका उपयोग तो वह महान फल देने वाला होता है नित्य त्रयाणाम वर्णा शुश्रूष शुद्र उच्यते क्षत्रधर्मा वैश्य धर्म नृत्ति पतते द्विज शुद्र धर्म यदा तो सदा शुद्र को तीनों वर्णों का नित्य सेवक बताया जाता है यदि ब्राह्मण जीविका के अभाव में क्षत्रिय अथवा वैश्य के धर्म से जीवन निर्वाह करे तो वह पतित नहीं होता है किंतु जब वह शूद्र के धर्म को अपनाता है तब तक तत्काल पतित हो जाता है वाणिज्यम पाशुपाल्यम चथा शिल्पोपजीवनम शूद्रशा विधीये यदा वृत्तिर्न जायते जब सेवा वृत्ति से जीव का न चला सके तब उसके लिए भी व्यापार पशुपालन तथा सिल्प कला आदि से जीवन निर्वाह करने की आज्ञा है रंगावतरण तथा रूपोपजीवनमद्यसोपजीव्यम च विक्रम लोह चरमणोह अपूर्वि कर्तव्य कर्मलोकेगर्त कृतपूर्व तो त्यज तो महान धर्म श्रुति रंगमंच पर स्त्री आदि के वेश में उतर कर नाचना या खेल दिखाना बहुरूपये का काम करना मदिरा और मांस बेचकर जीविका चलाना तथा लोहे और चमड़े की बिक्री करना ये सब काम सबके लिए लोक में निंदित माने गए हैं जिसके घर में पूर्व परंपरा से ये काम न होते आए हों उसे स्वयं इनका आरंभ नहीं करना चाहिए जिसके यहाँ पहले से उन्हें करने की प्रथा हो वह भी छोड़ दे तो महान धर्म होता है ऐसा शास्त्र का निर्णय है संसिध पुरुषोलोके यदाचृत पापक मदेनाभि प्रतम अनास्तच अनग्राज मुच्यत यदि कोई जगत में प्रसिद्ध हुआ पुरुष घमंड में आकर या मन में लोक भरा रहने के कारण पापाचरण करने लगे तो उसका वह कार्य अनुकरण करने योग्य नहीं बताया गया है श्रूयते ही पुराणेश प्रजा दिग्दंडशना धर्म प्रधानधर्मावृत्ति का पुराण में सुना जाता है कि पहले अधिकांश मनुष्य संयमी धार्मिक तथा न्यायोचित आचार का ही अनुसरण करने वाले थे उसमें अपराधियों को धिक्कार मात्र का ही दंड दिया जाता था धर्म एवं सदार प्रशस्त थे धर्म वृद्धा सेवन्ते दें ना भुवि राजन इस जगत में सदा मनुष्यों के धर्म की ही प्रसन्नता होती आई है धर्म में बढ़े चढ़े लोग इस भूतल पर केवल सद्गुणों का ही सेवन करते हैं तम धर्मम धर्म असुरास्तामृत्यंत जनाधि विवर्धम क्रमश तेन्सन प्रजा था जनेश्वर परंतु इस धर्म को असुर नहीं सह सके वे क्रमशः बढ़ते हुए प्रजा के शरीर में क्षमा गए तासा दर्प समतः प्रजाना धर्म नाशन दर्प पश्चात् ततः पश्चात क्रोधाजा तजाओं में धर्म को नष्ट करने वाला दर्प प्रकट हुआ फिर जब प्रजाओं के मन में दर्प आ गया, तदंतर क्रोध, क्रोध से आक्रांत होने पर मनुष्यों के लज्जा युक्त सदाचार का लोप हो गया उनका संकोच भी जाता रहा इसके बाद उनमें मोह की उत्पत्ति हुई तथो मोह परितास्ताम न अवर्ध्यंतो यथा सुखम मोह से घिर जाने पर उनमें पहले जैसी विवेकपूर्ण दृष्टि नहीं रह गई अत वे परस्पर एक दूसरे का विनाश करके अपने अपने सुख को बढ़ाने की चेष्टा करने लगे ताह प्राप्य तुष दिग्दंडो न कारणम अतभ्य गेवाश्च ब्राह्मणाश्चाव्य उन बिगड़े हुए लोगों को पाकर धिकार का दंड उन्हें राह पर लाने में सफल न हो सका सभी मनुष्य देवता और ब्राह्मणों का अपमान करके मनमाने तौर पर विषय भोगों का सेवन करने लगे एतस्मिन् तो देवादेव बरम शिवम अगछन शरणम धीरम बहु रूपम गुणाधिकम ऐसा अवसर उपस्थित होने पर संपूर्ण देवता अनेक रूपधारी अधिक गुणशाली धीर स्वभाव देवेश्वर भगवान शिव की शरण में गए तेज सा तब शिव ने देवताओं के द्वारा बढाई हुए तेज से युक्त एक ही शक्तिशाली बाण के द्वारा तीन नगरों सहित आकाश में विचरने वाले उन समस्त असरो को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया तेसाम अधिपति भीमो भीम देवता भयकरूल पाणिद उन असुरों का स्वामी भयंकर आकार वाला तथा भीषण पराक्रमी था देवताओं को वह सदा भयभीत किए रहता था किंतु भगवान शूलपाणि ने उसे भी मार डाला तस्मते भाव प्रत्यप्यंत मानवाह प्राप्त चेहदान शास्त्राणी चथा पुरा उस असुर के मारे जाने पर सब मनुष्य प्रकृतिस्थ हो गए तथा उन्हें पूर्ववत् वेद और शास्त्रों का ज्ञान हो गया तथो भी संचराज्य देवाश सप्तर्षियम युज नाण दंडधार रे तत्पश्चात सप्तर्षियों ने इंद्र को स्वर्ग में देवताओं के राज्य पर अभिषिक्त किया और वे स्वयं मनुष्य के शासन कार्य में लग गए सप्तर्षिणाम नाम विपृथना पार्थिव राजत्रियाश्च मंडलेश पृथक पृथक सप्तर्षियों के बाद विपृथ नामक राजा भूमंडल का स्वामी हुआ तथा तो और भी बहुत से क्षत्रिय भिन्न भिन्न मंडलों के राजा हुए महाकुलेसु ये जाता वृद्धा पूर्वतराशे तेषाप्यारो भावो हृदय नाप उस समय जो उच्च कुलों में उत्पन्न हुए थे अवस्था और गुणों में बढ़े चढ़े थे तथा तो जो उनसे भी पूर्ववर्ती पुरुष थे उनके हृदय से भी आसुर्भाव पूर्ण रूप से नहीं निकला था तस्मान भावन सानुषंगेण पार्थिवा आसुराण्य कर्मा न सेवन भीम विक्रमा अत अच्छा उसी आनुषंगिक आसुर भाव से युक्त होकर कितने ही भयंकर पराक्रमी भोपाल असुरोचित कर्मों का ही सेवन करने लगे प्रत्यते ठस्थते सुनते स्वयं तथा ये जो मनुष्य अत्यंत मूर्ख हैं वे आज भी उन्हें भाव में स्थित हैं उन्हीं की स्थापना करते हैं और उन्हीं को सब प्रकार से अपनाते हैं तस्माद हम में राजन संचित्यशास्त्रतः संसिधाधिगम कुमहित्मक त्यजे अत अच्छा राज मैं शास्त्र के अनुसार खूब सोच विचार कर कहता हूँ कि मनुष्य को उन्नत होने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए किंतु हिंसात्मक कर्म का त्याग कर देना चाहिए न संक द्रविणम प्राचीन बीजा धर्म न्याय मुत्सृज्य नाकल्याण्य बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह धर्म करने के लिए न्याय को त्याग कर पाप मिश्रित मार्ग से धन का संग्रह न करे क्योंकि उसे कल्याणकारी नहीं बताया जाता है सतम एवं विधोदान्त क्षत्रिय प्रिय बांधव प्रजाभृत्यांश पुत्रांश सीठ अनुपात नरेश्वर तुम भी इसी प्रकार जितेंद्रिय क्षत्रिय होकर बंधु बांधवों से प्रेम रखते हुए प्रजाभृत्य और पुत्रों का सुधर्म के अनुसार पालन करो इष्टानिष्ट समाज हो गो वहरम सौहार्द में बचाव अथ जाति सहस्त्रहारी बहु परिवर्तित ही इष्ट और अनिष्ट का सहयोग वैर और सौहार्द इन सब का अनुभव करते करते जीव के कई सहस्त्र जन्म भी जाते हैं तस्मा गुणेशुराज्य तोषेषु कथचन निर्गुणोपी बुद्धि दुर्बुद्धिरात्म शोतिर इसलिए तुम सद्गुणों में ही अनुराग रखो दोषों में किसी प्रकार नहीं क्योंकि गुणहीन और दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपने गुणों के अभिमान से अत्यंत संतुष्ट रहता है मानुषेश महाराज धर्मा धर्म प्रवर्त न तथा देशभूत मनुष्य रहित महाराज यहाँ मनुष्यों में जैसे धर्म और अधर्म निवास करते हैं उस प्रकार मनुष्यतर जन्म अन्य प्राणियों में नहीं धर्मशीलो धरो विद्वान यो नि आत्म भूत सदा लोके चर सयाम धर्मशील विद्वान मनुष्य सचेष्ट हो चाहे चेता चेष्टारहित उसे चाहिए कि सदैव जगत में सबके प्रति आत्मभाव रखकर किसी भी प्राणी की हिंसा न करते हुए समभाव से व्यवहार करें यदा तस्य पेतहिल्लिखम तस्वीर नानृतम तय भवती तदा कल्याणमृक्षति जब मनुष्य का मन कामना और कर्म संस्कारों से रहित हो जाता है तथा वह मिथ्याचार से रहित हो जाता है उस समय उसे कल्याण की प्राप्ति होती है इसी महाभारती शांति पर्वणी मोक्ष धर्म पर्वि पराशर गीताया हम चतुर्नव्यधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार सी महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पराशर गीता विषयक दो सौ अध्याय पूरा हुआ